देवी भागवत सातमा स्कंध अश्विनी कुमारों के द्वारा चमन ऋषि को नेत्र तथा यवन की प्राप्ति व्यास जी कहते हैं अश्विनी कुमारों की बात सुनकर मृतभाषणि सुकन्या के शरीर में कपकपी छा गई उसने धैर्य धारण करके उनसे कहा देवताओं आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं आप सर्वज्ञ एवं देव शिरोमणि हैं मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूं। मेरे प्रति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए सुरवरों जब पिताजी ने मुझे इन योग धर्मी मुनि को सौंप दिया तब दुराचारणी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस पर मैं पैर कैसे रखूं? ये कश्यप नंदन भुवन भास्कर सूर्य संपूर्ण प्राणियों के कार्य के साक्षी हैं ये सब कुछ देखते रहते हैं आपके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकलनी चाहिए भला एक उत्तम वंश की कन्या अपने पति से कैसे हो सकती है? इस जगत के धार्मिक निर्णय को जानने वाले आप महान भाव जहाँ इच्छा हो पर हर जाए अन्यथा मैं साफ दे दूंगी मैं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सजाति कुमारी सुकन्या हूँ राजते हैं सुकन्या की उपरयुक्त बातें सुनकर अश्विनी कुमारों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही मुनिवर चवन के भय ने उनके हृदय को सशंकित बना दिया उन्होंने सुकन्या से पुनः कहा उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है तुम अपने कल्याण स्वर मांगो हम देने को तैयार हैं। प्रमदे, तुम निश्चय समझ लो कि हम देवताओं के वैद्य हैं तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने की हम में योग्यता है परम बुद्धिमती वाले वाले तुम्हारे पति को जब हम अपने समान स्वरूप बना देंगे तब तुम हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लो अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर सुकन्या के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ अपने पति चेवन मुनि के पास जाकर वह उनसे उनकी बात कहने लगी सुकन्या ने कहा भार्गव वंश को आनंदित करने वाले स्वामी इस समय आपके आश्रम पर सूर्य के सुपुत्र अश्विनी कुमार जय पधारे हुए हैं मैंने देखा उनके शरीर की आकृति बड़ी ही भव्य है वो सुंदरी स्त्री को देखकर कर वे दोनों कामातुर हो गए हैं सामिन, उन्होंने मुझसे कहा है हम तुम्हारे पति को नवयुवक दिव्य शरीरधारी और नेत्रयुक्त बना देंगे इससे में कोई संदेह नहीं है परंतु एक शर्त है कि जब हम तुम्हारे पति को समान रूप वाला बना देंगे तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा साधो उनकी बात सुनकर इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ ऐसे आपत्ति युक्त कार्य के उपस्थित होने पर मुझे क्या करना चाहिए यह आप बताने की कृपा करें देवताओं की माया शीघ्र समझ में आ जाए यह असंभव है उनका अभिप्राय जानने में मैं असमर्थ हूँ अतः सर्वज्ञ प्रभो आप मुझे आज्ञा दीजिए आपकी इच्छानुसार मैं करने को तैयार हूँ च्यवन जी बोले कांते उनको शीघ्र ही मेरे पास ले आने की चेष्टा करनी चाहिए उनकी बात तुरंत स्वीकार कर लो इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर सुकन्या देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों के पास गई और उसने उनसे कहा देववरों आपकी शर्त मुझे स्वीकार है आप कार्य संपादन में प्रवृत्त हो जाए अब सुकन्या के वचन सुनकर अश्विनी कुमार आश्रम में आ गए उन्होंने राजकुमारी से कहा तुम्हारे प्रति इस जल में उतर जाए रूपवान बनने की इच्छा थी ही अतः च्यवन जी तुरंत जल में बैठ गए तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा सभी एक समान नवयुवक बन गए सबकी एक सी अवस्था थी दिव्य कुंडलों और आभूषणों से वे तीनों व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे वे सभी एक साथ बोल उठे वर भद्रे अम्लानने तुम्हें हम लोगों में से जो भी अभीष्ट हो उसे पति बना लो ने जिसके प्रति तुम्हारा विशेष प्रेम हो उसे वर्ण कर लेना चाहिए